श्री रामकृष्ण भक्त मालिका रानी राश मणिवी में इस धर्म प्रार्दंपत्ति के दंपति नाम की एक पुत्री हुई फिर 1811 में दूसरी कन्या कुमारी 1816 सौ ईस्वी में तीसरी कन्या करुणा और 1823 सो ईस्वी में सबसे छोटी कन्या जगदम्बा का जन्म हुआ जगदम्बा के जन्म के चार वर्ष पूर्व रानी ने एक मृत उत्तर सव किया था पहले ये लोग इकहत्तर नंबर फ्री स्कूल स्ट्रीट के दुमजली मकान में निवास कर रहे थे तदुपरांत राजचंद्र ने वर्तमान भवन का निर्माण कराया सात भागों में विभक्त इस मकान में उस समय कम से कम तीन सौ कमरे थे 1813 सौ ईस्वी में उसका निर्माण आरंभ होकर अठारह सौ ईस्वी में पूरा हुआ उस पर पच्चीस लाख रुपये खर्च हुए थे यही भवन रानी रासमणी की कोठी के नाम से जाना जाता है इस प्रकार सभी विषयों में सफलता प्राप्त करते हुए अतुल ऐश्वर्य के अधिकारी होने पर भी राजचंद्र अल्पायु थे 1836 सौ ईस्वी में उनचास वर्ष की आयु में वे सन्यास रोग से दिवंगत हुए उस समय उनकी संपत्ति का मूल्य अनुमानतः अस्सी लाख रुपये था अधिकांश भाग उन्हें का कमाया हुआ था इतनी बड़ी संपत्ति की अधिकारिणी होकर भी पति के निधन पर शोक संतप्त ने तीन दिन रात निराहार बिताए तदपरांत काफी धन व्यय करके पति की श्राद्ध आदि क्रिया संपन्न कराई यथा रीति ब्राह्मण भोज आदि हो जाने पर रानी ने तुला में बैठकर कर अपने शरीर के भार से माप कर छह हजार सत्रह रुपये ब्राह्मणों को दान किए अंत में में उन्हें सांपत्तिक कर्मों में मन लगाना ही ही पड़ा परंतु रानी तब भी ब्रह्मचारिणी के समान जीवन यापन करती रही प्रतिदिन नृत्य कर्म समाप्त करने के पश्चात वे गृह देवता रघुनाथ जी को प्रणाम करती और स्पटिक की माला लेकर जप करने बैठती अपने गले में वे तुलसी की माला धारण करती तथा उसके नीचे एक स्वर्णहार शोभायमान होता पूरे दिन कार्य व्यवस्था तथा विश्राम आदि के पश्चात संध्या के समय वे पुनः देव अर्चना को बैठती शास्त्र व्याख्या पुराणों का पाठ तथा कथा आदि सुनने में उनका काफी समय व्यतीत था राजचंद्र से परलोक गमन राजचंद्र के परलोक गमन के पश्चात अनेक लोगों के मन में संदेह उपजा कि रानी इस अगाध संपत्ति की रक्षा कर सकेंगी या नहीं यहाँ तक कि प्रिंस द्वारिका ठाकुर ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि वे उसकी देखरेख का उत्तरदायित्व स्वीकार करने को तैयार हैं। परंतु रानी ने अपने दमाद मथुरा मोहन द्वारा कहला भेजा कि प्रिंस के समान सम्मानित व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए नियुक्त करना शोभा नहीं देता धन संपत्ति विषय जो थोड़ा बहुत कार्य है उसे रानी स्वयं ही अपने योग्य दमादों की सहायता से चला लेगी ऐसे आत्मविश्वास के साथ ही वे कार्य क्षेत्र में उतरी रानी के तीन दामाद थे उन्होंने अपनी पहली कन्या पद्मी को श्री रामचंद्र दूसरी कुमारी को श्री प्यारी मोहन चौधरी और तीसरी करुणामई को श्री मथुरा मोहन विश्वास के हाथों में अर्पित किया था 1831 सौ ईस्वी में करुणामयी का निधन हो जाने पर मथुरा मोहन के साथ सबसे छोटी पुत्री जगदम्बा का विवाह कर दिया गया विश्वासी कर्मकुशल, अंग्रेजी भाषा में दक्ष प्रतिभावान, धर्मनिष्ठ मथुरा मोहन रानी के दाहिने हाथ हो गए। रानी के निर्देशानुसार वे संपूर्ण संपत्ति की व्यवस्था किया करते थे। आवश्यकता होने पर महत्वपूर्ण आदेश पत्रों हिसाब तथा कागजद पत्रों पर रानी अपना हस्ताक्षर किया करती थी जायदाद के कर्मो में पर्याप्त मनोयोग करने पर भी रानी की देव भक्ति में कोई न्यूनता नहीं आई थी दैनंदिन पूजा आराधना के अतिरिक्त वे बड़े के, के अनुसार उसमें राजसिक धूमधाम का प्राचुर्य दृष्टिगोचर होने पर भी इन क्षेत्रों में उनके अपने सात्विक भाव में कभी बाधा नहीं आती थी अठारह सौ अड़तीस ईस्वी की रथ यात्रा उत्सव के पूर्व रानी के मन में आकांक्षा हुई कि चांदी के रथ में बैठाकर देवता को कलकत्ते के रास्तों का भ्रमण कराया जाए रानी की इच्छा का पालन करने में सदा तत्पर मथुरा मोहन ने तुरंत ही विख्यात जौहरी हैमिल्टन कंपनी को यह कार्य सौंप देना चाहा। परंतु रानी ने कहा कि देशी कारीगरों के रहते हुए विदेशियों को बुलाना उन्हें पसंद नहीं है अतः देशी कारीगर बुलाए गए और यथा समय रथ बनकर तैयार हो गया तदुपरांत स्नान यात्रा के दिन के दिन धूमधाम साथ रथ की प्रतिष्ठा हुई कुल खर्च एक लाख बाईस हजार एक सौ पंद्रह आया। रथ यात्रा के दिन रानी के तीनों दबा नंगे पैर रथ के आगे आगे चले और रानी के पौत्र पौत्रिया भी विविध यानों पर रथ के पीछे पीछे चले और इसके साथ साथ विराट शोभा यात्रा निकली दुर्गा पूजा के उत्सव में भी वे लगभग पचास साठ हजार रुपये खर्च किया करती थी उसमें ब्राह्मणों को दक्षिणा एवं सुहाग्नियों को शंख की चूड़ियां, सिंदूर वस्त्र आदि देने तथा आमंत्रित होकर या बिना आमंत्रण आए लोगों को यथेष्ट भोजन कराने की व्यवस्था रहती थी एक बार दुर्गा पूजा की षष्ठी के दिन प्रातःकाल जब ब्राह्मण गण वाद्य आदि के साथ चारों दिशाओं का गुंजते हुए गुंजाते हुए गुंजाते पत्रिका को स्नान कराने के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे तो बाबू रोड के निद्रा में विघ्न हो जाने से उसने अधिकारियों की सहायता से उसे बंद करवाना चाहा। समाचार पाकर रानी के सेवकों ने अगले दिन और भी अधिक वाद्य आदि की व्यवस्था की फलस्वरूप दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद रानी के पास आदि आई और मुकदमा हुआ उसमें रानी की हार हुई तथा 50 रुपए जुर्माना भी हुआ रानी ने जुर्माना तो भर दिया परंतु साथ ही काठ की बल्लियां लगवा कर जान बाजार से बाबू घाट तक का संपूर्ण मार्ग बंद करवा दिया जब सरकार ने इसका विरोध किया तो उन्होंने बताया यह उनकी अपनी जमीन है और इसकी व्यवस्था वे अपनी इच्छा अनुसार मानकर सरकार ने रास्ता खोल देने का अनुरोध किया और जुर्माने के पैसे वापस कर दिए तब कहीं रास्ता खुला। रानी रासमणी के घर डोल तथा का काफी पर काफी धन व्यय हुआ करता था गृह देवता रघुनाथ जी को केंद्र बनाकर उन दिनों सभी सगे संबंधी तथा पड़ोसी आनंद में उन्मत्त होते थे ब्राह्मण भोज आदि में भी धन होता था। इसके अतिरिक्त दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा पूजा सरस्वती तथा कार्तिक आदि उत्सव भी अत्यंत समारोह पूर्वक संपन्न होते थे 1850 सौ ईस्वी में रानी ने नाव द्वारा जगन्नाथ दर्शन के लिए यात्रा की थी मार्ग में मुहाने के पास गंगा में उनकी नाव अन्य नावों से बिछड़ गई और तूफान के कारण खतरा उपस्थित हुआ इस पर रानी ने नदी तट पर एक ब्राह्मण के घर आश्रय लेकर प्राण रक्षा की विदा लेते समय कृतज्ञता की अभिव्यक्ति रूप में उन्होंने ब्राह्मण को सौ रुपये समर्पित किए पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर और, और भी आगे बढ़ने पर रानी ने देखा कि स्वर्णरेखा नदी की ओर के तट का रास्ता अनुपयोगी हो गया है था उन्होंने अपने व्यय से सुवर्ण रेखा से लेकर काफी दूर तक का रास्ता बनवा दिया पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर उन्होंने जगन्नाथ बलराम तथा सुभद्रा के लिए रुपये व्यय करके तीन हीरों से जड़ित मुकुट बनवा दिए इसके अतिरिक्त उन्होंने पंडे लोगों को भी पर्याप्त धन देकर संतुष्ट किया अगले वर्ष रानी सागर संगम में स्नान करने गई उसी वर्ष उन्होंने त्रिवेणी स्नान तथा नवदीत दर्शन भी किया लौटते समय वे डकेतों के हाथ में पड़ गई और बारह हजार रुपये भेजने का वचन देकर उन्होंने आत्मरक्षा की बाद में उन्होंने अपने, अपने जन्मभूमि कोना ग्राम हो आई तथा मधुर वार्तालाप धन दान आदि के द्वारा निर्धन ग्राम वासियों को संतुष्ट किया उनके मायके के पास गंगा पर घाट नहीं था तथा ग्रामवासियों के अनुरोध पर उन्होंने लगभग तीस हजार रुपये व्यय करके वहां घाट बनवा दिया। इसके अतिरिक्त रानी के धन से ही उगली तथा बाबूगंज में भी एक एक घाट का निर्माण हुआ कोना ग्राम से वे हंसेश्वरी देवी का दर्शन करने वंशवाटी लग गई वहा राजा निशिंग देव की पत्नी रानी शंकरी के समक्ष उन्होंने वंशी बंसवाटी के ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा देने की अभिलाषा व्यक्त की परंतु रानी शंकरी ने कहा कि के दान देने से वहां शंकरी के दान के लिए स्थान ही कहां बचेगा तब रासमी को अपना वह विचार त्यागना पड़ा इसके बाद रानी रासमढ़ी दूसरी बार नवद्वीप दर्शन के लिए गई तथा वहां पंडित मंडली को दान आदि देने में सात दिन में बीस हजार व्यय किए दीर्घ चार वर्ष तक तीर्थ दर्शन आदि में उनके लगभग चार पांच लाख रुपए व्यय हुए थे